धी तमस्तुशाव ओ शांति शांति शांति कृष्णयजुर्वेदीय काठोपनषद द्वितीय अध्याय के प्रथम बल्ली के चतुर्दश मंत्र का कुछ विचार हुआ देखो वेदांत में एक ही आत्मा है संपूर्ण जगत कल्पित है ये यही है। शिवम शांतम अद्वैतम पांडुक्य में ऐसा मंत्र आता है उसके आधार पर ऐसा है एक ही है वेदांत सिद्धांत सुनीति रेशा ब्रह्म जीव, सक, जीव सकलं जगच्च ऐसा इसमें विवेक चुड़ावणी में शंकराचार्य ने कहा है वेदांत मत यही है ये यह सुनीति अच्छी नीति यही है संपूर्ण जगत और जीव ब्रह्म ही है आ, सब कल्पित है कोई अधिष्ठान है तो जो अधिष्ठान रूप में देखने वाले की एक जो स्थिति होगी आगे पंद्रह दस मंत्र में चर्चा करेंगे और जो उपाधि देखने वालों की कल चर्चा हो गई थी जो उपाधि को देखने वाले उपाधि को ही प्राप्त करेगा भविष्य में भी उपाधि कोई भाव को ही जाएगा ऐसा करके कल कहा था ऐसे तो पर्वत के ऊंचाई में शिखर पर जो जल गिर जाता है कोई इधर गया कोई उधर गया ऐसे जाते जाते बिखर जाता है बिखर करके प्राय नष्ट हो जाता है ठीक इसी प्रकार एवं धर्मान पृथक प्रश्न जो धर्म माने यहां पर आत्मा जीप आत्मा ये तभी आत्मा है सबको भिन्न मानता है उपाधि के अनुसार करेगा वो क्योंकि मनुष्य आदि रूप में दिख रहा है पशु आदि रूप में दिख रहा है वैसे बन जाएगा वो भविष्य में वही होगा वो इसलिए उपाधि दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए यह तात्पर्य है इससे उपाधि माने ये जो कल्पित पदार्थ जिसमें कल्पित है शुद्ध आत्मा में है उसी में दृष्टि बनानी चाहिए एक ही आत्मा है ये समझना चाहिए ये बोलना चाहते हैं आगे मंत्र है यथोदकम शुद्धे शुद्धम आशिकम ता आत्मा जानता आत्मा भवति भवति दोधतंग आत्मा यथोद शुद्धे शुद्ध आशित्रृगे बवती मुनेत आत्मा भवति गौतमा हे गौतम ये गौतम गोत्रिय रहे उनके नजिकता इसलिए यमराज कहते हैं गौतम संबोधन करते हैं ये गौतमा के, था के था। संबोधन है यथा संबोधन हैदकम शुद्ध आशिकम शुद्ध जल है शुद्ध जल में जब डाल दिया जाता है तो क्या होता है ताद्रिक वो शुद्ध ही हो जाता है शुद्ध जल को शुद्ध में मिलाने पर वो एक ही हो जाएगा शुद्ध ही रहेगा ऐसा हो जाता है वहां पर बिना बिना नहीं हो पाता ठीक इसी प्रकार एवं मुनेर बिजानता इसी प्रकार बिजानता मुनेर आत्मा को जानने वाली जो मुनि है मननाथ मुनि मनन करने वाले को विचार कर वेदांत विचार करने वाले जो होते हैं उनको मुनि कहा जाता है मननाथ मुनि मनेर उच्चा ऐसा उनारी सूत्र है मन से ई प्रत्यय होता है मन के आकार को उगार हो जाता है मुनि बनता है तो एवं इस प्रकार से आत्मा को जानने वाला होगा मैंने परमात्मा रूप से ही देखने वाला जो होगा उसका आत्मा भगत गौतम गौतम इसके आत्मा वैसे हो जाता है जैसे शुद्ध जल में डाल दिया गया शुद्ध जल शुद्ध ही होता है एक ही होता है ठीक इसी प्रकार उस परमात्मा को जानने वाले व्यक्ति आत्मा का स्वरूप जानने वाला इस आत्मा को उसमें जब सौंप देता है हम ब्रह्मांस में यही सौंपना है और कुछ नहीं है जब सौंपता है तो उसी की स्थिति एक ही हो जाता है भिन्न नहीं हो सकता उस वो शुद्ध जल में तो थोड़ा भेद भी हो सकता है अवयव भिन्न है उसके किन्तु यहाँ अवयव आदि कुछ भी नहीं है एक ही तत्व तो है उपाधि के कारण से भिन्न भाष रहा था उपाधि गई वो एक ही होता है इसके लिए तटाकाश और महाकाश का दृष्टान्त सरल है दो आकाश की कल्पना हम करके बैठे थे घट बनने के पहले आकाश एक था एक ही आकाश था खाली आकाश नाम था जब घट बना दिया उसके घेरे में पड़ने के कारण एक अलग नाम मिला घटाकाश नाम मिला अब उसको एक करना है तो क्या करना पड़ेगा घट को फोड़ दो तो वो पहले भी एक ही था अभी भी एक ही है उपाधि काल में भी एक ही था केवल भ्रांति से हमें भिन्न बांस रहा तो भ्रांति है वो वास्तव में आकाश में भेद होना संभव नहीं वैसे आत्म भेद होना संभव नहीं जी कहा जैसे शुद्ध जल में डाल दिया हुआ शुद्ध जल उस वही शुद्ध ही हो जाता एक ही हो जाता है ठीक इसी प्रकार आत्मा को जानने वाला जो बिजानता मुनेर आत्मा नीजानता मुनेर है आत्मा को वास्तव में आपको स्वरूप को जो समझता है जो व्यक्ति स्वरूप है आत्मा का वो समझने वाले का मनशील व्यक्ति का आत्मा वैसे हो जाता है वो आत्मा ही होगा वो कोई शरीरादि भाव में उपाधि रूप से नहीं देखता जब तक उपाधि रूप से देखेगा तो भिन्न देखेगा फिर वो उपाधि के अनुसरण करके चलेगा वो पहले मंत्र में बोल दिया था ये और उपाधि छोड़ करके जब देखता है अधिष्ठान को देखता है तो वह अधिष्ठान रूपी होगा वह आत्मा ही हो जाएगा जन्म वर्ग के चक्कर से छुट जाएगा एक फल बता दें इस तरह से ये प्रथम बलिया समाप्त होती है भाष्य है भाष्य में कहते हैं ज्ञान और अज्ञान में बड़ा भेद है हाँ। जब तक अज्ञान है तब तक आत्मा भेद दिखाई पड़ता है जब ज्ञान होता है तो आत्मा एक ही दिखाई देता है ये विद्यावान यह की बात है पहले अज्ञानी की चर्चा की थी ये चतुर्दश मंत्र में जो आत्माओं को भिन्न देखने वाला फिर वही उपाधि का अनुसरण करके तोनि में जाएगा करके बोला था पुनर हो। जो विद्यावान है ज्ञानी है विवेकी है आत्मा के स्वरूप को वास्तव में समझता है जो विद्यावान विद्या शब्द से मतुभ करके विद्यावत बनाया है जिस विद्यावान का मान ज्ञानी का आत्मविद्ता का विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शन उसका विशेषण है ज्ञानी का विशेषण क्या है विध्वस्त हो गई उपाधिकृत भेद दर्शन भेद दर्शन यश्य से विद्यावत जो विद्यावान जो है उसका सारे के सारे विध्वस्त हो गए नष्ट हो गए उपाधिकृत जो भेद दर्शन था जो उपाधि को ही नष्ट कर डाला तो उपाधिकृत भेद दर्शन आत्मा भेद दिखाई पड़ता था उपाधि के कारण वो दर्शन समाप्त हो गया जिसका आत्मा को भेद करने वाले उपाधि हैं, यह आत्मा भेदेद या शरीर आदि न हो तो आत्म भेद करने की दिखा दिया जाए नहीं दिखा सकता यानी शरीर आदि के कारण दिखाई पड़ता है यही उपाधि है इसके तो ऐसे जो विद्यावान है विध्वस्त उपाधिकृत भेद दर्शन से उपाधि के द्वारा किया गया है बहुगुरी समास करना विध्वस्त उपाधिकृतम भेद दर्शन यश्य त्रिपद बहुगुरी कर देना उपाधिकृत जो भेद दर्शन है नष्ट हो गया जिसका, जिसका, जिसका। एकत्व में पहुंचा हुआ जो मुनि होगा ऐसे व्यक्ति का विशुद्ध विज्ञान घन एक रसम अद्वयम आत्मा पश्यत ऐसे आत्मा को देखता है आत्मा को कोई मनुष्यादी रूप में नहीं देखता विवेकी होगा अविवेकी मनुष्यादी रूप में देख रहा है इसलिए भेददर्शी हो रहा है वो क्या देखता है विशुद्ध विज्ञान विज्ञान घन एक रसम विशुद्ध विज्ञान घन है आत्मा कैसा है जैसे नमक के टल्ली को नमक घन बोलते हैं लवण घन बोलते हैं क्या है भीतर बाहर नीचे ऊपर क्या है खारा पना है मान खा पना का ठोस है वो इसलिए उसको लवण घन बोलते हैं ठीक इस प्रकार विशुद्ध विज्ञान घन है विशुद्ध जो विज्ञान है कहीं भी देखो विशुद्ध विज्ञान ये वहां अतिरिक्त नहीं कोई शरीर कोई कल्पना हो ही नहीं सती है विज्ञान तो। विज्ञान को पुंज है एक विज्ञान पुंज है विशुद्ध विज्ञान घने का रसम एक रस है निरंतर एक समान रहता है शरीर आदि जैसे घटना बढ़ना आदि नहीं होता <स्थाँगा> एक रसम अद्वयम जो अद्वय आत्मा एक ही आत्मा है ये उपाधि के कारण से भेद दृष्टि होती है किन्तु तो आत्मा एक ही है उपाधि हटा के देखने वाले को मुनि कहते विवेकी है। बोलते हैं ऐसे देखने वाले को माने पश्च्यता माना बीजाता ऐसे जो जानता आत्मा का स्वरूप जानने वाला मुनेर, ऐसे मुनि का मुनि माने मननशील मननाथ मुनि यही है मननशील व्यक्ति के मनन करते करते यही सिद्ध होगा अगर वेदांत का मनन करता हो वास्तव में तो एक ही अद्वैत आत्मा ही सिद्ध करता है वेदांत उसी आत्मा में सारा कल्पित है सारा जगत कल्पित है सामान्य दृष्टांत है हम सुश्रुति में जब जाते हैं प्रतिदिन का हमारा अनुभव होता है जगत खो जाता है ये शरीर भी खो जाते खो जाता, इंद्रिया खो जाती मन खो जाता बुद्धि खो जाती कोई हमारी दृष्टि में नहीं होता एक दृष्टांत के लिए है ये। तो, कुछ तो हम नहीं खोते हैं वहां हम रह जाते हैं क्यों जगने के बाद बोलते है कैसा रहा तो क्या उत्तर देता है सुखम न किंचित दो बातें बोलता है वो मैं आराम से सोया मान मैं रहा वहां कौन रहा बाकी सब खो गया था जगत नहीं शरीर नहीं इंद्रियां नहीं मन नहीं बुद्धि नहीं किंतु मैं था जो मैं है वो था सुषुप्त में भी था मैं था मैं आराम से रहा कुछ भी पता नहीं चला मैंने अज्ञान वहां अज्ञान विशिष्ट है आत्मा दो बातें बोलता है सुखम अहम स्वाप सम न किंचित अवेदिशन जागृत में आने के बाद बोलता है वह अनुभूत हुआ है किंतु साक्षी रूप से अनुभव किया था वो बोलने के लिए इंद्रियां नहीं थी जब इंद्रिय विशिष्ट हो गया जागृत में वही आत्मा जब जो में सुन तो नंगा बाबा बन बैठा था जैसे जागृत में आते ही इंद्रिय विशिष्ट होने पर बोलने की सामर्थ्य आगे बोलता है माने स्मृति का ही अनुभव का ही स्मरण होता है जो अनुभव किए बिना स्मरण नहीं होता जागृत में स्मरण होता है क्या स्मरण होता है मैं आराम से सोया मुझे कुछ पता नहीं चला तो हमारे स्वरूप ऐसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप को जानने वाला जो मननशील व्यक्ति होगा उसका आत्म आत्मस्वरूप कथम प्रश्न उठता है उसके आत्म स्वरूप किस प्रकार होता है ऐसे मननशील व्यक्ति का आत्मा कैसा होता है देखो यथा उदकम शुद्धम उदक, उदक, उदक उ.. शुद्धे आशिकतम ताद्रिक जैसे शुद्ध जल को शुद्ध जल में मिला देंगे तो वहां दो नहीं कर पाएंगे एक ही हो जाता है ठीक इस प्रकार आत्मा के स्वरूप जानने वाले का एक ही आत्मा हो जाता है दूसरा आत्मा होने से चाहता सारे आत्मा एक ही ही सिद्ध हो जाता है उपाधि के कारण अनेक दिख रहे थे एक ही हो जाता है आत्मा एक ही था या नहीं कि हो जाता तो माने मिल जाते हैं ये भी नहीं है एक ही है वो जल में तो कुछ भेद भी है अवैध भेद आ सकता है ये दृष्टांत है दृष्टांत सर्वांग में बराबर नहीं होता अगर सर्वांग बराबर हो तो, तो सिद्धांत ही बन जाएगा दृष्टांत नहीं होता यानी कि जल के समान अवैध जुड़ गया जल के जैसे कण जोड़ करके दो प्रकार के जल एक हो गया ऐसा मत समझना ऐसा भी नहीं है ये तो दृष्टांत है दृष्टांत पूरे के पूरे समान नहीं होता वो कुछ अंश को लेकर के दृष्टांत दिया जाता है अरे पूरे पूरे बराबर हो तो, तो, तो फिर तो सिद्धांत ही हो गया दृष्टान्त साध्य ही हो जाएगा पक्ष ही हो जाएगा सपक्ष बनेगा तो एक प्रश्न उठा तो इसका उत्तर देते हैं मंत्र या तो पास में कहते हैं देखो तो भाई उसके आत्मा तो इस प्रकार हो जाएगा कैसा यथा उदकम शुद्धे प्रसन्ने शुद्धम प्रसन्न आशिप्तम जैसे शुद्ध जल में शुद्ध जल को डाल दिया जाता है शुद्ध जल में दूसरा शुद्ध जल डाल दिया क्या होता है प्रक्षिप्तम आशिक्तम है प्रक्षिप्तम डाल दिया है वो एक रसम वो एक ही हो जाएगा वहां दो नहीं कर पाएंगे आप शुद्ध जल में शुद्ध जल डालने के बाद इतना जल डाला था ये जल अलग है ये जल अलग है दो जल नहीं कर पाएंगे तो वो एक कहा एक रसम एव वो एक ही स्वरूप हो जाएगा वो मिल जाएगा एक ही हो जाएगा नान्यता अन्य प्रकार में दो दो प्रकार नहीं हो सकता बोलो शुद्ध जल में शुद्ध जल मिलाने पर ये जल अलग वो जल अलग ऐसे विभाग नहीं कर सकते आप मिट्टी में रेत मिलाएंगे तो अलग कर सकते हैं कि तो जल में जल मिलाने पर अलग नहीं कर पाएंगे ठीक इसी प्रकार के ताद्रिकेव ठीक इसी प्रकार यहां आत्मा के विषय में सोचना उपाधि विशिष्ट दशा में जो भिन्न भिन्न आत्मा हम समझते थे या आत्मा अलग है या आत्मा अलग वो आत्मा अलग ऐसा नाना प्रकार समझते थे उपाधि को जब हटा करके विचार से देखने पर आत्मा भेद नहीं होता ये बोलते हैं <उक्ड़िये> एक ही है ताद्रिक भवती उसी प्रकार होगा आत्मा ताद्रिक भवती आत्मा भी आत्मा भी एवं एवं, एवं भवती ऐसे ही बनेगा एक ही होगा एकत्व तो बिजान होता जो एकत्व तो को जानने वाला जो व्यक्ति उसके दृष्टि में हो भाई अज्ञानी से चलती ऐसे भेद ही देखते रहेंगे क्योंकि जो अविद्या तिव्र दृष्टि वाले हैं अविद्या रूपी रोग जिसको लग गया एकति में रोग होता है अविद्या रूपी तिमिर रोग तिव्र रोग आंख रोग है एक वस्तु को दो दिखाई देता है जब तक आपको भेद दर्शन होता है तब तक आप रोगी है आंख के मरीज है आप अविद्यारूपी रोग लगा हुआ है तिमिर रोग है द्वैत दृष्टि तिमिर रोग है यही कल के प्रसंग में बता दिया गया था तो आत्मा भी एवं एवं ऐसे होता है एकत्व तो मुझे मननशील ऐसे जो बुरी है मननशील व्यक्ति है विचारक तो उसके दृष्टि से एक ही आत्मा हो जाता है यह गौतम करके संबोधन किया तस्मात इसलिए करना क्या चाहिए तस्मात उतार की कर... तस्मात कुतार्क का भेद भेदृष्टि नास्तिक कुदृष्टि जो उचित देखो आपको बहकाने वाले दो मिलेंगे यार दो व्यक्ति बहकाने के मिलेंगे एक तो कुतार्के का है के करने में कुशल है नैक आदि द्वैतवादी है नत्मा भिन्न भिन्न है प्रति शरीर भिन्नम से बोलते हैं वो तो प्रत्येक शरीर में आत्म भेद बोल, बोल करके आपको बहकाने के लिए तैयार है इसलिए दो व्यक्ति से सावधान रहना ये बोलते हैं भाषिका असमान तस्मात भेद दृष्टि जो कुतर्क वालों का जो भेद दृष्टि है आत्मा भेद भिन्न भिन्न आत्मा है एक हो ही नहीं सकता आत्मा सांखे भी है तो जन्म मरला व्यवस्था नहीं बनेगी एक ही आत्मा मानने पर जन्म मरला व्यवस्था कहा एक मरे तो सब मर जाना चाहिए एक पैदा होने पर सब पैदा होने चाहिए ऐसा होता है क्या ये सब द्वैतवादी सब के सब ही जितने भी है चाहे योगी हो सांख्य हो मीमांसक हो नई आयिक हो वैशेषिको सब ऐसे ही है सब एक तो ये है उत्तार्क भेद दृष्टि वाले और दूसरा नास्तिक को दृष्टि उन बौद्ध आदि जो आत्मा नहीं है नही करके चल रहे हैं जैन आदि बौद्ध आदि जो भी है नास्तिकवाद तो नास्तिक के जो भेद दृष्टि है ये दोनों को उज्जित्वा उखेड़ करके फेंक देना चाहिए इसको इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए आपको इसको उज्जित्वा उखाड़ कर अलग करके इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि इसमें मातृपित्री सहस्रे भ्यो की हितैषिणा वेदे न उपदिष्टम आत्मिक्व दर्शनम शांत दर्पर आदरणीय इत्यर्थ देखो तो जो वेद जो है ना वेद कैसा है माता हजारों माता पिता से भी बढ़कर है एक माता ने एक हजार माता एक हजार पिता हो आपको माता पिता हमेशा अच्छा उपदेश देंगे आपको क्योंकि एक माता ने मातृ पितृ सहस्रे कहते हैं माता पिता जो हजारों माता पिताओं से भी हित हितैषी कौन है वेद ज्यादा हित आपको चाहता है वेद माता पिता तो संसार में लाने के काम करते हैं किंतु वेद आपको संसार से मुक्त करने का काम करता है ऐसा वेद है शास्त्र आपका ऐसा है उसके द्वारा उपदिष्ट जो मार्ग है कौन मार्ग आत्मा तत्वता तो संभ हम आत्मा एक है ऐसा वेद बोलता है एक अभिवादित्यम सदैव सोम्यतम ग्रिया इत्यादि नत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इत्यादि बहुत सारे शिवम शांतम अद्वैतम बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं एक प्रतिपादन करने वाले तो ये वेदों के वेदांत तो दर्शन, तो दर्शन जो है आत्मकत्व दर्शन जो वेद बता रहा है उसको शांत तर्क घमंड नहीं करना तर्क नहीं वेद में जो कहा उसको तर्क न करे दुष्तर्क सुमता श्रुति मुखर्थ श्रुति सिर तर्काम ऐसा उपदेश पंचकराचार्य ने कहा है दुष्तर्क विराम तो ले लो का किन् तर्क पहले श्रुति को रखो और उसके पुष्टि के लिए तर्क दो नहीं कि तर्क के पुष्टि के लिए श्रुति मध्य नई आई का आदि पहले तर्क से सिद्ध करेगी उनको बुद्धि में बहुत विश्वास है अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं बुद्धि के ऊपर विश्वास है तो बुद्धि से पहले सिद्ध करेंगे उसके बाद बोलते हमने जो कहा वेद भी ऐसे बोलता है क्योंकि ऐसा दृष्टांत के रूप में वेद को लेते हैं इसलिए उनको अर्धनास्तिक कहा गया है पूरे नास्तिक तो नहीं है वेद तो को मानता है वेद को सर्वोपरि नहीं मानता है दृष्टांत के रूप में मानता अपने बुद्धि को विशेष मानता है द्वैतवादी सब ऐसे है अर्धनास्तिक कहते हैं ये नहीं नास्तिक तो नहीं है क्योंकि तो नास्तिका वेदनिंद का तो नहीं है किंतु अपने बुद्धि को आगे करने वाले और हम लोग वेदांती जो होते हैं पहले को लेते हैं और के अनुकूल तर्क में चलते हैं उसकी पुष्टि के समझ लिए समझने के लिए कहा शांत तर्परण कहा दर्प घमंड को शांत कर देना तो ये दोनों मतों से थोड़ा सावधान रहना उतार्क मत से और नास्तिक मत से शांत दर्प होना नास्तिक बाद में नहीं जाना कुतरक बाद में नहीं जाना अपने घमंड शांत करना मैं इतने बड़े नैया कू मैं अपने से सिद्ध करूँगा सिद्ध करता हूँ वो करता हूँ आत्मा नहीं है बड़े बड़े बुद्धिमान है वो बुद्धि में चलने वाले हैं तो ऐसे दर्प नहीं करना घमंड नहीं करना ऐसा शांत शांत हो गया दर्प यश शांत दर्प वाली होकर के आदर नहीं हम ऐसा उसको आदर देना चाहिए क्योंकि माता पिता हजारों माता पिता से भी बढ़कर वेद शास्त्र है हमारा उसके द्वारा उपदिष्ट मार्ग को उसके द्वारा उपदिष्ट मार्ग आत्म एक ही आत्मा है सब कुछ कल्पित है इसी मार्ग को आदर देना चाहिए ऐसा इस प्रकार द्वितीय अध्याय की प्रथम बल्ली समाप्त हो जाती है अब दो बल्ली इसके बाकी है आगे बल्ली आरंभ करते हैं का देखिए पहले देखिये पौनरुक्त परिहरण संबंध बार बार एक ही विषय को बताना पुनरुक्ति दोष पिस्ट पेशन बोलते हैं आके को पीस करके क्या बनेगा आटा ही बनेगा जितने आटा ही होना है तो बार बार एक ही विषय को बार बार बोलना एक ही शब्दों को बोलना पुनरुक्त दोषा के पास कोई शब्द नहीं है इसलिए बार बार वही बोलता है ऐसा सिद्ध होगा ये दोष को परिहार करने के लिए संबंध बताते हैं, पूर्व के साथ आगे आने वाली बिल्ली का संबंध बताते हैं गुरा पर क्या संबंध है आश्रय का पुनरअि प्रकारांतर एना वस्तु एक ही है वेदांत का प्रतिपाद्य वस्तु जगत सर्व मिथ्या है आत्मा एक सत्य है यही प्रतिपाद्य वस्तु यही होते हैं किंतु फिर भी प्रकारांतर से बदलाना है उसको पहले भिन्न प्रकार से बताया गया था अप्रकार बदल देंगे वस्तु तो वही है जैसे हम आटा खाते हैं तो कभी रोटी के रूप में खाते हैं, कभी परोठे के रूप में खाते हैं, कभी पूरी के रूप में बदल प्रकार बदल दिया खाया गया आटा प्रकार बदलने पर स्वाद तो तो मिलता है थोड़ा ठीक ठाक लगता है प्रतिदिन एक ही भोजन करने से ठीक नहीं लगता खाना तो आटा ही है थोड़ा तिकोना बना देने से थोड़ा स्वाद दूसरा हो जाता है लगता आपको हे तो आटे का स्वाद है थोड़ा तल देने से दूसरा जैसा लगता है वैसे बेल करके ऐसे सेकेंगे अलग लगेगा प्रकार बदलता बदला जाता है यहां भी ऐसा ही है फिर भी अन्य प्रकार से पूर्व प्रकार पूर्व में जिस प्रकार बता उसे भिन्न प्रकार से बताएंगे माने प्रतिपाद्य वस्तु तो एक ही है आत्मा ही होगा यहाँ या तो निषेध के रूप में त्याज्य के रूप में जगत को बताएंगे और ग्राही रूप में आत्मा बताएंगे दो ही विषय बनते हैं पुनर्वि प्रकारांतर तो तो है ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थ हो ब्रह्म तत्व माने स्वरूप ब्रह्मस्वरूप जो स्वरूप है ब्रह्म माने बृहत्वाद्रह्म महान मान से ब्रह्म कहते हैं व्यापक है आत्मा इसलिए ब्रह्म शब्द से कहा ब्रह्म स्वरूप का निर्धारण निर्धारण के लिए अयम आरंभो अयम यह आरंभ करने जा रहे हैं आगे का जो खंड है यह आरंभ करने जा रहे हैं दुर्भ्यत्वाद क्यों प्रकारांतर से बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है उसको जानना बड़ा कठिन है छानबीन करके वहां पहुंचना कठिन है दुर्विज्ञ है दुखेना विज्ञम दुर्विज्ञ hmm. बड़े मुश्किल से जानने योग्य है hmm. क्योंकि फूल शरीर बुद्धि पहले हटना मुश्किल है जिससे किसी तरह हट जाए तो सूक्ष्म शरीर सत्र बैठे हुए हैं वहां भी आत्मबुद्धि होने वाले सब में फिर कारण शरीर अलग है तो यहां से परे होना पंचकोष से परे होना तृतीय शरीर से परे होना वो भी कहें सबसे परे होना जो है मुश्किल है दुर्विज्ञा है वस्तु सूक्ष्म है और हमारी दृष्टि स्थूल पदार्थों को ग्रहण करने के लिए बनी हुई है पराचिकानी वितरण स्वयं सब कह के आए हैं इसलिए दुर्विज्ञ द्वार ब्रह्म दुर्विज्ञा है बड़े मुश्किल से जानने योग्य है इसलिए प्रकार बदल करके फिर उसी बातों को दोहराते हैं आप ये कहना चाह रहे हैं मंत्र है अठा न शोचती विमुक्श विमुच्यक्रचेत अनुष्ठा न सोचते सोचती विमुक्त विमुचते देखो आत्मा का एक बड़ा घर है बहुत सुंदर महल है आत्मा का ग्यारह दरवाजे हैं जिसमें ऐसा बोलना चाह रहे हैं पूरा ऐसा पूर्व माने एक महल है आत्मा का एक महल है एक शहर है पूर्व माने शहर होता है शहर है एकादश पुरे को पूर्व एकादश बहुरी समाज सेवा ग्यारह दरवाजे हैं जिसमें ऐसा पूरा किसका है अजस्य चेत आत्मा जो अजन्मा है उसके मतलब रहने का घर है अजन्मा का रहने का घर है अजमे आत्मा अजन्मा अजन्मा कहा रहता है ग्यारह दरवाजे वाले पूर्व शहर में रहता है ऐसा बोलना चाह रहे हैं माने यही शरीर में ग्यारह दरवाजे दिखाएंगे शरीर में रहता आत्मा ये दिखाएंगे भाष्यकार अवक्रश अवक्र चेत मान शुद्ध विज्ञान वाला जो आत्मा है अवक्रम चेतो यश चेता मान विज्ञान जिसका विज्ञान कुटील विज्ञान नहीं है शुद्ध विज्ञान है ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसका उस आत्मा का अवक्रचेंत है उसके ग्यारह दरवाजा वाला एक कुल है मल है ऐसा कहा अनुष्ठा न सोचती विमुखता से विमोचित है उसको सम्यक ज्ञान पूर्वक चिंतन करके अनुष्ठान करना आत्मा का अनुष्ठान कोई सुहास से तो अनुष्ठान होने वाला नहीं है उसके चिंतन ही अनुष्ठान है तदरूप में होना तदाकर वृत्ति में रहना यही आत्मा का अनुष्ठान है अन्य देवताओं के अनुष्ठान अलग है पर आत्मा का अनुष्ठान अलग चीज है अनुष्ठान समय ज्ञान पूर्वक ये शरीरादि से पहले पृथक करना होगा वही समय ज्ञान होगा अपने को पृथक करना तत्पूर्वक फिर उसी में बैठ जाओ, ये अनुष्ठान है वही अगर आपको ज्ञान आत्मा ज्ञान रूपी दीपक नहीं जला है तो जलाने की कोशिश करे और जल गया है तो फिर गुजरे न उसको बूझ नहीं दे वही बैठे रहना उसी तदाकार होके रहना यही है उसका अनुष्ठान अनुष्ठान ये न सोचे थे। फिर शोक नहीं करेगा उस आत्मा को विज्ञान पूर्वक जब अनुष्ठान करता है मैंने जानता है चिंतन करता है फिर शोक नहीं करेगा जब आत्म दृष्टि में पहुंचेगा तो शोक से दूर हो जाता है शोक तभी करता है जब शरीर दृष्टि में ये कटने वाला है जलने वाला है सड़ने वाला है गलने वाला है सूखने वाला है कई इसमें दोष हैं और शरीर को एक मान करके मैं कट जाऊंगा मैं मर जाऊंगा ऐसा हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा ये शरीर बुद्धि में होना है सब शरीर बुद्धि से जब ऊपर है तो शोक नहीं करता तत्को मोह का शो का एकत्र मनुप्यता ईसा पढ़ के आया उस अवस्था में जो आत्मावस्था में पहुंचा हुआ हो वहां कहा शोक कहा मोह शोक मोह आदि तो ये शरीर अवस्था में है जब हम शरीर के साथ एकत्व तो करके बैठे हुए हैं उस अवस्था में शोक मोह के घेरे में हम पड़ जाते हैं कि इसको बचाना है यही सोचते हैं अपने को बचाना समझते हैं इसके लिए शोक मोह को चक्कर होता है फिर तो शोक नहीं करता हो कर पाता और विमुक्ता से विमुचित आखिर मुक्त होकर होता हुआ ही मुक्त होता है मानी जीते जी जीवन जीते जी ही अविद्या काम कर्म को मृत्यु कहते हैं उससे मुक्त होना जब तक अज्ञान होगा अपना ज्ञान वो अविद्या वही है आत्मा के अज्ञान को अविद्या बोलते हैं अविद्या ठीक अब अज्ञान है अपना अज्ञान है तो क्या करेगा विष्णु की इच्छा होगी विष्ण की इच्छा होगी तो तब तो अनुकूल व्यापार चलेगा ये काम अविद्या काम कर्म इसी का नाम संसार है जन्म मृत्यु का चक्र ही देने वाला है इसी मृत्यु शब्द से बाहर गया है तो इससे मुक्त होता हुआ जीते जी इन से मुक्त होता हुआ मुक्त होता है मरने के बाद मुक्ति नहीं जीवन अवस्था में ही या विद्या काम कर्म समुदाय से रही तो ना ही विमुक्त होना है उससे विमुक्त होता हुआ मुक्त हो जाता है यह तत्व तत्व यह नज तुमने जिस तत्व को पूछा था ये, ये प्रेति भी चिकित्सा मनुष्य इत्यादि से वो तत्व यही है ऐसा बता रहे कहते हैं पूरम मान पूरम में पूर्व तो नहीं है शहर को नहीं तो है ये यह शहर जैसा है शहर में जैसे दरवाजे आदि महाल में दरवाजे आदि होते हैं बहुत सारे सामान होते हैं तो वैसे यहाँ भी बहुत सारे सामान है यहाँ सामान टट्टी है पिशाव है मलमूत्र हाँ बहुत कुछ है बलगम आदि जो भी है खून खून है हड्डी मांस आदि बहुत सामान है यहाँ तो पूरा पूरम पूरा पूरम जैसे होता है महल होता है उसी प्रकार का है ये शरीर आत्मा का रहने का आत्मा कैसे अजन्मा का मगान है, अजन्मा आत्मा का मगान है ये तो था ना, जो अजन्मा है और कुटिल विज्ञान नहीं जिसमे विज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसका पूरम पूरा का, पूर के समान है इसमें पूर्व कहा मान घर के भीतर बहुत कुछ सामान होता है महल के भीतर वैसे यहाँ भी बहुत कुछ सामान है ढूंढेंगे तो आपको अपने आप मिल जाएगा इस पूर्व में क्या क्या सामान है इसमें द्वार है द्वारा द्वारपाल अधिष्टात्रि अधिष्ठात्र आदि अनेक पूर्व उपकर्म संपत्ति पुरम कद देखो जो राज बड़े दरबार होता है वहां द्वारपाल आदि होते हैं और राजा होता है बहुत सब बहुत कुछ होते हैं तो यहाँ भी सब कुछ यहाँ भी द्वारपाल आदि सब है द्वारपाल आदि प्राण द्वारपाल के रूप में है रक्षक है द्वारपाल अधिष्ठात्री और अधिष्ठाता यहाँ स्वयं आप होंगे आप मालिक हैं, इस पूर्व के मालिक आप बने हुए होते हैं राजा में होंगे अनेक पूर्व उपकरण अनेक प्रकार के जो पूर्व में उपकरण जो होते हैं महल में जो जो तो सामग्री होते हैं वो सामग्री यहाँ भी पाए जाते हैं इसलिए शारीरम पूरम इसी कारण से शरीर को यहाँ पूर्ण समझना पूरम एकादशम द्वारम जो कहा था ये ग्यारह दरवाजे वाला पूर है किसका अजस्या जो अजन्मा आत्मा का पूर है अजन्मा आत्मा वहां रहता है रहता है पैदा नहीं होता आत्मा वो वहां रहता है अजन्मा का पूर ऐसा पूरा यह शरीर रूपी पूरा ऐसा है पूरम चाह पू बताते हैं कैसा होता है पूर्व जो होता है दूसरे के लिए होता ध्यान देना हमेशा आपकी जो बुद्धि बन रखी है यही मैं हूं शीशा में देखने वाला घर जो होता है दूसरे के लिए होता है ये भी आपका घर है आप नहीं है ये सिद्ध कर रहा है। आपने जो अपना स्वरूप माना है मैं कौन हूं जो शीशा में दिखाई पड़ता है वो मयू या आपकी बुद्धि है उस बुद्धि को हटाने के लिए यहां पर ये बोलना चाहते हैं पूर्व किसके लिए होता है पूरम चोपकरण पूर्व में जितने भी सामग्री के सहित जो होता है उपकरण मानी सामग्री जो जो वस्तु होंगे उस पूर्व में महल में उसके सही जो महल हो रहा पूरा पूर्व स्वात्मना असंहता स्वतंत्र स्वाम्यर्थम दृष्टाउन अपने से जो भिन्न जो एक स्वामी है असंगत संघात के भीतर नहीं है वो पूर्व से भी अलग है पूर्व में रहने वाले सामान से भी अलग है स्वात्मना अपने से यहां स्वशब्द से पूर्व को लेना स्वात्मना असंगत अपने स्वतंत्र स्वाम्यर्थम दृष्टा अपने से जो भिन्न है जो जो सामग्री के सहित जो पूर है वो पूर अपने से भिन्न स्वतंत्र स्वामी के लिए देखा गया है जैसे राजमहल होता है जो सामग्री के सहित राजमहल किसके लिए होता है राजा के लिए होता है राजमहल राजमाल के लिए नहीं होता ठीक इसी प्रकार यहां भी ये जो शरीर आदि है या आत्मा के लिए है आत्मा इसमें बैठ करके मैंने आत्मज्ञान प्राप्त भी कर सकता है अथवा अच्छे कर्म करके स्वर्ग आदि जा सकता है गलत कर्म करके डरगा दी भी जा सकता है जैसा करेगा तो एक पूरा ऐसा देखा गया माने महल का स्वरूप देखा गया है अपने से भिन्न पूर्व के सामग्री के सहित जो पूर्व होगा महल के सामग्री के सहित महल अपने से भिन्न स्वतंत्र स्वामी के लिए होता है ठीक इस प्रकार यहां समझना चाहिए तथा इधम पूरा सामान शरीर भी पूर्व समान है जैसे एक महल होता है उस प्रकार महल के समान है इसमें दरवाजे आदि आदि द्वारपाल आदि सब कुछ है जैसे वहां होता है महल में राजमहल शरीर की। पूर, पूर सामान पूर का सामान्य है महल का सामान्य है मानी साधारण सामान्य होने से मान सादृश्य होने से बराबर है ये होने से अनेक उपकरण समझातम शरीर अनेक उपकरण यहाँ भी है अड्डिया है मांस है चमड़ी है सब कुछ है यहाँ है, बुत, मल हैलबूत्र है वो भी है बलगम आदि है खून आदि है जो कुछ भी है बहुत कुछ सामग्री से युक्त तो पूरा सब पूरा है, है शरीर संगत शरीर स्वात्मा असंगत राजस्थान ये स्वामी भगवान रहती ये भी अपने से असंगत जो स्वामी होगा भिन्न होगा जो संघात के भीतर नहीं है जो संघात से समुदाय से अतिरिक्त जो स्वामी होगा जो राजा के में है राजा में आत्मा हो राजस्थान ये स्वामी अर्थम पूर्व तो स्वामी के लिए होना चाहिए पूर्वी ये पूरी ही स्वामी नहीं है जिसको मान के आप बोल रहे हैं मैं मैं मैं ये शरीर को पूर्व से कहा ये आप नहीं है ये सिद्ध करना है जो आपकी बुद्धि बनी हुई यही मैं हूं ये आप नहीं है ये कहा जैसे वो पूर्व अपने से भिन्न किसी स्वामी के लिए स्वतंत्र होता है स्वामी स्वतंत्र होता है पूर्व परतंत्र होता है इसी प्रकार ये भी परतंत्र पूर है ये अपने से भिन्न कोई स्वतंत्र स्वामी के लिए होना चाहिए जो इससे भिन्न स्वतंत्र स्वामी है वही आप है ध्यान देना है।, जो नाम का जो पूर है जिसका नाम यहां शरीर महल की चर्चा कर रहे हैं ये कैसा है एकादश द्वार ग्यारह दरवाजा वाला है ये जिसमें ग्यारह दरवाजे लगे हुए हैं ऐसा सब महल कैसा है एकादश द्वारा एक द्वारम ये पुरे तत्पुरम एकादश द्वारम ग्यारह जिसमें दरवाजे हैं इसमें क्या है एकादश द्वारा अश ग्यारह दरवाजे हैं इसका इसलिए एकादश द्वारम हो गया एकादश द्वारा अश्य का सप्त कैसे हैं तो गिनाते हैं सप्त शीर्षणी शीरसी भवानी शीर्ष ज्ञानी में होने वाले सात दरवाजे हैं दो नाग के क्षेत्र है दो आंख के चित्र हैं, दो कान के चित्र है एक मुख का चित्र है कितने हो गए तो सात दरवाजे तो गले के ऊपर है इसमें दो नाक का चित्र है दो कान का चित्र हो गया दो आंख का हो गया और एक मुख का चित्र हो गया सात है ऊपर यार दरवाजा कुल मिलाना है नाभ्यासाह अरबांची त्रेणी और नाभि को लेकर के नीचे तीन छिद्र हो जाते हैं नाभि भी है तेल आदि लगाते हैं भीतर चला जाता है और मलबुद्रक वाला छिद्र तो प्रसिद्ध है ही है तीन छिद्र नीचे हो गए मिलकर के दस हो गए तो नहीं और सिरसी एकम जिसको मुरदा बोलते हैं जो योगी लोग मुर्दा भेदन करके चलते हैं कहते हैं परमात्मा यही से यही से प्रवेश करता है करके बोलते हैं तो सिरसी एकम शीर में एक दरवाजा है जो बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है यहाँ पर गीला-गीला रहता है नहीं होती यहां पर बाद बाद में माता है, तेल तुल लगाते में ऐसा दिखता है या खड्डा सा होता है केवल चमड़ी होती है वैसे मूर्धा वो भी वो एक दरवाजा है वो योगी लोग को जाने की दरवाजा होती है उत्तरायण मार्ग जाने वाले दरवाजा वही दरवाजा है तो सिर से तैर एकादश बारा इससे भोकर के कितने हुए ग्यारह दरवाजे वाला पूरम पूरम कश्य एक पूर किसका है यह महल किसका है जैसे बाहर का पूर होता है किसी राजा का होता है महल ये ये जो महल अभी जिसके महल की चर्चा की शरीर महल की ये किसका है कश्य प्रश्न होगा तो कहते हैं अजस्य अजन्मा का है पूल पूजन्हा रहता है ये रहता है माने वो तो उपलब्धि होती है रहता बोलना है है इसलिए रहता करके कभी भी आत्मा की उपलब्धि हृदय में मनोवृत्ति बनी है वो हृदय में है हृदि अयम हृदय ऐसा ऐसा विग्रह करते है हृदय में है यह इसलिए इसका नाम हृदय पड़ा ऐसे ऐसे विग्रह देते है वेदांत दे ऐसा है कश्य किसका है ये पूर्व दरवाजा वाला पूर्व तो जन्मादि विक्रिया रह्रिया नहीं है जायते अस्थि बदते विपरिणमते अप्रीय विनश्यतीकार से रहित जो आत्मा है उसका है जन्मादिपिक्रिया रहित जो जन्मादिविक्रियाभाव विक्रिया है उनसे रहित आत्मा का ऐसा पूर्व है रहित आत्मा जैसे आत्मा का है आत्मा माने आपका स्वरूप ये मत समझना आत्मा कोई और होगा आप ही चर्चा हो रही है दूसरी की चर्चा नहीं है ये मत समझना हम तो मनुष्य ही हैं आत्मा कोई और होगा उसकी चर्चा करते होंगे मत समझना ये आपकी चर्चा है अगर यहाँ प्रशंसा भी होगी तो आप ही की होगी और निंदा भी होगी तो आप ही की होगी गलत काम करेंगे तो शरीर बुद्धि करेंगे तो आपकी निंदा करते ही रहेंगे अगर शरीर बुद्धि से ऊपर हो तो आप सबसे बड़े भगवान के रूप में आपकी स्तुति गाई जाएगी स्थिति है अब आप सोच के चले आप निंदा के पात्र होना चाहते हैं कि प्रशंसा के पात्र होना चाहते हैं सोच के चले तो कश्य कहा तो अजस्य जन्मादि विक्रिया रहित आत्मा जो जन्मादि विक्रिया सड़भाव विक्रिया से रहित आत्मा है उस आत्मा के पूरा पूर। शरीर रूपी पूर्व राजस्थानी से राजा के स्थान में है जैसे वो महल के स्वामी राजा होता है वैसे इस महल के स्वामी आप है आप जैसा चाहें वैसा चला सकते हैं आप अपने बुद्धि को बुद्धि के माध्यम से शो चलाते हैं अगर बुद्धि नियंत्रण करेगा तो बुद्धि मन को नियंत्रण कर देती है और मन नियंत्रण हो गया तो इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है काम सब ठीक ठाक हो जाता है और आपने बुद्धि को कहीं छोड़ दिया स्वतंत्र छोड़ दिया बुद्धि के ऊपर ध्यान नहीं दिया ध्यान नहीं देंगे तो वो मन को छोड़ देगी मन छोड़े तो गए चर्चा पहले हो चुकी है इसकी स्थिति हो जाती है तो कहा राजस्थानीय से पूरा धर्म विलक्षण से जैसे राजा पूरा धर्म से विलक्षण होता है माने जो महल का धर्म जो भी होगा महल में रहने वाला से भिन्न होता है महल से भी भिन्न होता है ठीक इसी प्रकार ये शरीर से आप भिन्न है ध्यान रखना है ये आपके रहने का घर बना हुआ है कुछ साधना कर रही है इस घर में बैठ के आपने कुछ काम करना अपना अपने स्वरूप को पहचानना है इसके लिए आपको ये यहां मिला हुआ है यह पूरा धर्म विलक्षण ऐसे कहा राजस्थान यह है राजास्थान में है यह आत्मा और पूर्व धर्म से विलक्षण है माने पूर्व धर्म कैसा है जायते अस्थि बदते विपरीक्षित पूर्व धर्म है शरीर के धर्म ऐसे होते हैं आप जहां बैठे हैं ये पैदा हुआ है और पैदा होने के बाद में अमुक हाय कहने लग गए पहले हाय नहीं बोलते थे और फिर कुछ दिन बढ़ता भी रहा मानी तीस बत्तीस साल तक एक उम्र तक गया फिर उसके बाद कुछ विपरीत होने लगा उसके बाद क्षण होने लगा फिर तैयारी हो गई अब सीता में जाने की ये पूरा धर्म ऐसे है इसके छह धर्म हैं, तो ऐसे साधना को रायला का महल भी वैसे ही होता है वो भी एक दिन छीण होकर नष्ट हो जाता है ऐसे ये भी ऐसा है पूरा धर्म से रहित मानी जन्मादि क्रिया से रहित जो आत्मा है उसका महल है कहा तो आत्मा का विशेषण कैसा अभक्रचे ऐसा दिया था मंत्र में अजस्य अभ्रचे अभ्रचे इसका अर्थ करते हैं अवक्रम मान अकुटिल आदित्य प्रकाशवत नित्यम एवं अवस्थितम एक रूपम चेतो मानी इति अशग्रचे ऐसा अवक्र शब्द का अर्थ करते हैं <coughs> कैसा है अवक्र अव्रचे का अर्थ करते हैं अवक्रम माने अकुटिल कुटिल नहीं विज्ञान का विशेषण है सारे अपने स्वरूप का विज्ञान कभी भी व्यविचार नहीं करता दूसरे का विज्ञान व्यविचार कर जाता है सर्प देखा था कुछ काल पहले बाद में वे विचार कर गया क्या दिखाई पड़ा रजू आपको शरीर दिख रहा है वे विचार करेगा जब दृष्टि होगी तो कहां खो जाएगा व्यविचारी विज्ञान होता, तो होता है ये हो, हो, हो, अपना स्वरूप का विज्ञान का कोई बात नहीं ठीक त्रिकाल बाधित होता है चाहे जागरूक में हो चाहे स्वप्न हो चाहे सुश्रुति हो अपना स्वरूप का विज्ञान का कभी बाध नहीं होता यही है अवक्रम माने अकुटिलम आदित्य प्रकाश होता जैसे आदित्य में प्रकाश का व्यविचार कभी नहीं होगा सूर्य में कभी प्रकाश हो कभी न हो ऐसा होता ही नहीं होता हमेशा प्रकाश वाला ही है प्रकाश के पुंज को ही आदित्य बोलते हैं आदित्य माने प्रकाश का पुंज है वो जैसे आदित्य में प्रकाश का व्यविचार नहीं है उसी प्रकार आपने आप में वो विज्ञान का कभी भी अभाव नहीं विज्ञान स्वरूप है आपका विज्ञान का कोई भी वे विचार नहीं होगा दूसरे विज्ञान में विचार हो जाता है अभी कुछ देखा थोड़ी देर बाद दूसरे रूप में परिणत हो जाता है वो वे विचार है सपना जागृत अवस्था का व्य विचार है स्वप्न में स्वप्न अवस्था का भी विचार जागृत है अभी स्वप्नावस्था नहीं है जागृत है जब स्वप्न में जाएंगे तो खो जाएगा और यहाँ है तो खो गया कौन सत्य है विचार करके देखिए दोनों वे विचार ही है अभी स्वप्न है अगर सत्य होता है तो अभी भी चाहिए और स्वप्न में जाने पर जागृत सब्ते हो तो स्वप्न में भी रहना चाहिए रहता है और सुषुप्ति में दोनों हो तो ऐसी बेविचारी अवस्थाएं हैं किन्तु आपका स्वरूप कभी भी विचार नहीं होता जो जागृत में मैं मैं करते हैं आप अभी इस शरीर में होकर के मैं कर रहे हैं किंतु तो यही मैं जाएगा स्वप्न में शरीर बदल जाएगा किन्तु तो मय तो वही रहेगा वही मय रहेगा सुसुप्ति में ये जो तो आत्मा शरीरादि रहित करके जो मय होता है ना आपका स्वरूप वो होता है शरीरादि विशिष्ट करके मय होता है तो गलत हो गया जो अहम है शरीरादि रहित में जो अहम हो जाए बस उस अवसा के अहम आपका स्वरूप है और शरीरादि विशिष्ट अहम ये दूसरा है मिथ्या है तो अवक्र का अर्थ है? अवक्रम अकुटिलम आदित्य प्रकाश आदित्य प्रकाश का समान कुटिल नहीं है बेविचारी नहीं है नित्यम नित्य है जैसे आदित्य में प्रकाश नित्य वैसे आप में विज्ञान नित्य विज्ञान है ऐसा आप अब इसका नित्यम एवं अवस्थित एक रूप विज्ञान जिसमें है जिस आत्मा में एक स्वरूप विज्ञान रहता है वे विचार नहीं होता अहम अहम अहम का कभी भी विचार नहीं होगा हो अभी जागृत में अहम हो रहा है स्वप्न में भी यही अहम रहेगा वही अहम सुसुप्ति में वही अहम समाधि तुरी आदि अवस्था में अहम का विचार नहीं होता अवस्था का विचार शरीर का विचार हो जाता हो है अहम का विचार नहीं होगा ऐसा विज्ञान जिसका है जिस आत्मा का है उसको कहा अव्रचे प्रथम हो जाएगा अवरचे सर्व अवरचे तस् अवरचेत सैसे मानी नहीं दृष्टे द्रष्टुर दृष्टि विपरी लोकम विद्यते हैं विनाशीय है वृद्धा यहाँ तो आत्मदृष्टि कभी लुप्त नहीं होती है हमेशा रहती है ऐसा ऐसे विज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसके ये रहने का स्थान है माने यहां बैठ करके कुछ साधना करना है साधना तीन प्रकार की साधना है या तो अच्छे कर्म करें जो स्वर्ग आदि जाए या गलत कर्म करें आप स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए नरकादि जाएं या कर्म से रहित तो होकर के मुक्त हो जाए ज्ञान साधना करें चाहे कर्म साधना करें जो आपकी इच्छा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है फल भोगने के लिए आप स्वतंत्र नहीं होंगे फल तो फिर भोगना ही पड़ेगा यही होगा राजस्थान यश ब्रमण का अभग्र चेत राजस्थान ये ब्रह्मण जैसे पूर्व में राजा होता है स्वतंत्र होता है वैसे ही ये स्वतंत्र जो आत्मा है आप स्वतंत्र हैं आप अभी दूसरे के गुलाम बन के चल रहे हैं अधित के चल रहे हैं नहीं परतंत्र आप जैसा चलाना चाहिए वैसे चल सकता है तो आप इससे घसीटे जा रहे हैं अभी उल्टा ये स्थिति हो रही अपने अपने ज्ञान अपने स्वरूप का ख्याल ही नहीं है मैं कौन हूं आपको पता ही नहीं है अगर अपने स्वरूप का ख्याल हो ऐसे गंदे पे बैठना भी नहीं चाहते आप कितना गंदा है जरा देखे तो पता लग जाए अगर ये चमड़ी ना होती ना पता लग जाता यदंतरस्त देहस्य बहिष्यच बहिष्याच्य तदे वही दंडग्रहा बारह सुन का जो भीतर में है सामान जो सामग्री भीतर है अगर वो सामग्री परमात्मा बाहर कर देता भीतर क्या है रहे खून से लतपथ मांस है भीली हड्डी है यही तो है सब भीतर अगर वो बाहर होता सबको एक एक डंडा पकड़ के बैठना पड़ता क्यों कौआ तो और कुत्ते को बचाने के लिए उनके भंडारा खुल जाता है हाँ। तो चमड़ी लगा करके परमात्मा ने ढक दिया हाँ। जैसे आप दिन में दस बार शीशा में देखते हैं कि मैं कुछ हूं जरा भीतर के तरफ देखिए अब राजा है राजा से शान में है अधिक नहीं होना है यश इदम पूरम जिसका ये पूरा ऐसा जो पूर्व का स्वामी है मालिक है आत्मा यश आत्मा इदम पूरम यह जो पूर है तम परमेश्वरम परमेश्वर है परम है, पर्वेश्वर है। तो आत्मा पूरा स्वामी न अनुष्ठा या अध्यात्मा या अनुष्ठान कर चिंतन करना है उस आत्मा का चिंतन करके ना फिर क्या होगा ना फिर ना सोचती फिर शोक नहीं करेगा ये बोलना चाहते हैं विमुक्त से पूछते ध्यानम ही तस्य अनुष्ठान आत्मा का अनुष्ठान कोई स्वा स्वधा के द्वारा नहीं होने स्वाहा स्वधा आदि स्वधा पितरों का अनुष्ठान है स्वाहा देवताओं का अनुष्ठान देवताओं के लिए स्वाहा सुहा करेंगे पितरों के लिए सुधा सुधा करेंगे किंतु अपने लिए तो चिंतन यही है यही अनुष्ठान है अपना अनुष्ठान तस्वीर ध्यान ही तस् अनुष्ठान चिंतन ही अपना अनुष्ठान है यही चिंता जैसे ध्यान बनता है ध्यान बने होता है चिंतन खुशी का चिंतन यही है इसका आत्मा का अनुष्ठान तो यही है समय विज्ञानपूर्वक चिंतन कैसा करना है वैसे चिंतन नहीं अभी भी आत्मा चिंतन कर रहे हैं अब शरीर मैं हूं मैं हूं मैं हूं ऐसा चिंतन सम्यक ज्ञान पूर्वकम याद हुआ यह पहले अलग करना है शरीर आदि को अलग करके उसमें पहुंचने के बाद उसी के चिंतन में लगना इसका नाम ध्यान है ये, ये, ये, तस्य तस्य अनुष्ठान ऐसा सम उस, तो है। है। उस आत्मा को क्या करेगा जैसे चिंतन करता है सभी ये शराब उसे रहित तो होकर के जगत की इच्छा से रहित तो होकर मैंने सारे येषणा मानी इच्छाएं इच्छा को ऐसा कहा गया है तो वो इच्छाएं है अनेक हैं किंतु तीन में विभक्त ये समेटे जाते हैं लोकेषणा वित्तीषणा पुत्रषण तीन प्रकार है मान ख्याति की इच्छा आदि है लोकेषण है अथवा धन की इच्छा है वित्तीषणा है अथवा संतान आदि की इच्छा है पुत्रषण है ये तीनों से रहित होकर सारी इच्छाएं इसी में समावेश करके बोलते हैं तीन ही नहीं इच्छाओं तो अनेक है इच्छा अने है तो समावेश हो जाते हैं कोई भी इच्छा करते हैं तीनों में कोई ना कोई एक में जाते हैं तो तम उस आत्मा को सर्वणापी रहित होकर रहित होता हुआ माना जगत की इच्छा से रहित तो होकर के न इसलोक के भोग की इच्छा न परलोक की भोग की इच्छा सब समाप्त होकर समम सर्वभूत आत्मा का एक नाम है परमात्मा समम निर्दोष तस्मात ब्रह्म गीता में कहा है ब्रह्म का नाम निर्दोष है सम नाम है उसका ब्रह्म का नाम सम है तो समम जो सम है सम माने क्या है देखो तो विषम ये शरीर के कारण से विषम दिख रहा है यह लंबा है छोटा है ये चौड़ा है ये गोल है ऐसा है काला है गोरा तो है यह सब इससे विषम है मिट्टी के पुतलों में विशेष है इसको हटा करके देखो तो विषमता है क्या घटाकाश और महाकाश में विषमता देख रही किसी का उपाधि के कारण जरा तोड़ दो घट को विषमता कुछ दिखेगा सम है आकाश सम है इसी प्रकार समान सब समरूप जो आत्मा है आत्मा में विषमता है ही नहीं विषमता लाने वाले दीजिए जो खड़े है उपाधि है सब सम हम सर्वभूत सभी भूतों में स्थित है आत्मा ये नहीं की हम हम मनुष्य हमारे भी आत्मा है मत समझ रहा है जल चेतन सब में स्थित है सारे उसी विकल्पित है कल्पित पदार्थों में अधिष्ठान स्थित होता ही है रसी में जो जो आप कल्पना करेंगे वह रसी है माने वहां पर अस्थि रूप से रसी दिख रही है सप्ताह से उसके जीवन है कल्पित पदार्थ होंगे तो सर्वपुत्र में स्थित उस आत्मा को ध्याप न सोचती कहा फिर शोक नहीं करता उस आत्मा दृष्टि में पहुंचने के बाद फिर शोक नहीं करेगा शरीर दृष्टि से ऊपर हो गया शोक क्यों करेगा तब विज्ञान अभय प्राप्ति कहते हैं अभय प्राप्ति होती है विज्ञान से अभय प्राप्ति होती है जब तक शरीर विज्ञान रहेगा तब तो तक भय के घेरे में आप होते हैं भी तो क्यों ये कटने वाला है जलने वाला है गलने वाला है सूखने वाला है ये चारों का निषेध गीता में कहा नई नस्त्राणी नई नम, नम धहदीपाप का न चीनम त्यापो न सुधार चारों का निषेध है तो ऐसा है क्योंकि तो तो तत्विज्ञानात माने आत्मविज्ञान उस आत्मा को समझने पर क्या होता है अभय प्राप्ति अभय की प्राप्ति हो जाती है अभय प्राप्त होने से स्थिति है शोक का अवसर है अभाव जब अभय प्राप्त हो गया तो शोक का अवसर ही नहीं रहा क्योंकि जब भय होता है किसी से तो शोक होता है सामने से कोई तलवार लेके आ जाए मार देगा शोक होता है क्योंकि वो तो वह ही आत्मा में कोई मार, मारने के साधन ही कोई इसलिए अभय प्राप्ति ने सोका अवसरा भातो भय भय भय के इक्षण कहाक्षण कहां हो कहा, सकता वहां संभव ही नहीं है यह व्याता काम कर्म बंधन विमुक्तो भवती का इसी शरीर में रहते रहते ही यही मुक्त होगा तो अब मुक्त हो जाएगा बाद में मुक्त नहीं होना यहाँ पर कोई उधार मुक्ति नहीं है नगद मुक्ति है जिसने यही रहते रहते कर लिया तब तक तो काम हो गया आगे होगा करके नहीं सोचना यह यही कहना चाहते हैं यही अश्वरीय शरीर है इसी शरीर में ही रहते हुए यही अविद्यालय काम कर्म अंदर विमुक्त है अविद्या के द्वारा होने वाले काम और कर्म अज्ञान आत्मा के अज्ञान आत्मा के अज्ञान वन से शरीर का ज्ञान हो गया और शरीर के लिए बहुत कुछ चाहिए ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए इच्छा हो गई शरीर को रक्षा के लिए विषयों की इच्छा बन गई अविद्या के कारण आत्मा की अविद्या से शरीर बुद्धि हो गई शरीर बुद्धि होने पर इच्छा बन गई विषयों की और वो विषय की जो विषयों की इच्छा होगी तद कार्य करेंगे कर्म करेंगे इसी का नाम है मृत्यु यही वह अविद्या के अंदर काम कर्म बंधन विमुक्त काम कर्म अविद्या द्वारा आए हुए जो काम और कर्म की बंधन है मान इच्छा होगी कर्म करेगा फिर इच्छा होगी फिर कर्म करेगा ये चलता रहता है सुबह खाया आपने खाने की इच्छा होगी तो खाया और फिर खाने के बाद क्या होगा शाम के लिए इच्छा होगी शाम की इच्छा बन गई फिर बनाएंगे कर्म करेंगे खाएंगे फिर कल सुबह के लिए फिर पहले इच्छा पैदा होगी फिर कर्म करेंगे फिर इच्छा होगी ये चलता रहता है पूरे जीवन इसमें जाता है और कुछ नहीं करता है व्यक्ति पंचदशी में विद्यालय स्वामी ने लिखा है कुरुते कर्म भोगाय कर्म कर तुम चुंजते नद्या की टे वर्ता आवर्तन कर मनुष्यों की चर्चा ऐसी की है क्या जीवों की चर्चा की क्या होता है स्वर्गादी भोगने के लिए कर्म करता है कुरुते कर्म भोग कर्म क्यों करता है भोगने के लिए कर्म एक मजदूर को पूछो तो काम क्यों करते हो क्या उत्तर देगा काम नहीं करेगा तो खाएंगे क्या खाने के लिए काम करता है फिर कुछ खाते हो क्यों कहते खाएंगे ना तो काम कैसे करेंगे बस खाने खाने के लिए कर्म कर्म के लिए खाना यहां भी ऐसा ही है पंडित कर, शिम है कर्म करता है जीव किसले भोग भोगने के लिए और भोग क्यों भोगता है फिर कर्म करने के लिए नद्या कीट इवर्तान आवर्तान मास्ते जैसे नदी पे कोई कीड़ा पड़ गया एक भावरे भवर होते है नदी में जगह जगह भंवर हो जाता है एक भंवर में घूमता घूमता घूमता कई समय तक घूमेगा वहां से फिर नीचे हो जाएगा फिर आगे पहुंचा फिर दूसरे भंवर में पड़ जाएगा वैसे यहाँ भी हैं। एक भंवर से दूसरा भंवर तीसरे से चौथा भंवर इसी में घूमता रहेगा स्थिति बताई हुई है तो यही वह अविद्या काम कर मुक्त हो भगवती का इसी में रहते रहते अविद्या के द्वारा किए जाने वाले जो काम और कर्म इच्छा और कर्म है इससे मुक्त हो जाता है एक विमुक्त से सन विमुचित मुक्त होता हुआ ही मुक्त होता है विमुचित है तथा पुनः शरीरम न ग्रहणती मैं फिर शरीर ग्रहण नहीं करेगा ये इसका अर्थ है ये कहा ठीक एक भूयपी पथ्यम कर्तव्य पथ्य हो यदि औषध हो तो क्या बार बार उसको पिलाना चाहिए जैसे दवाई हो तो बार बार पिलाना चाहिए यहाँ भी बार बार कहना चाहिए यदि पथ्य हो आपके लिए अनुकूल हो अब रोगी है संसार रूपी रोग लगा हुआ लगा है विद्या रूप रोग लगा के लिए उस रोग को हटाना है तो आपको पथ्य औषध बार बार कहना चाहिए तो आत्मज्ञान औषध है और कुछ नहीं है भूलियों भी पथ्यम वक्तव्य युक्ति यही है ये युक्ति है माने यदि पथ्य हो तो बार बार कहना चाहिए पथ्य माने औसत आपके लिए हितकर हो तो बार बार कहना चाहिए ये के द्वारा उपाय अंतरेणा ना उपाय ब्रह्म ज्ञाप्यते उपायों के द्वारा उपाय के माध्यम से ब्रह्म जाना जाता है उपाय है ब्रह्म को जानने के उपाय है ये बताने के तत्र उपाय विद्यते नोपे ये वेदो अस्ती देखो इसमें क्या है जो उपेय उपाय जो है भिन्न भिन्न है कोई बोलता है योग करो कोई बोलता है ध्यान करो कोई बोलता है पाठ करो कोई बोलता है जप करो भिन्न भिन्न उपाय है यहाँ साधना अलग अलग प्रकार के एक ही साधना सब नहीं करते हैं मन शुद्धि तो के साधन मन शुद्धि के बाद तो आत्मज्ञान होना सबके लिए एक ही है वो उपाय है अलग अलग साधना है साधना सबके अलग अलग है जो अलग अलग पंथ बने हुए दिखाई पड़ते हैं तो वही मन के साधन अलग अलग प्रकार से बताने की तरीका है कोई बोलता है अलग अलग, अलग साधना है तो ये करना चाहते हैं तथा तो उपाय उपाय भिन्न भिन्न है एक ही नहीं है भिन्न भिन्न उपाय है होने पर भी न उपय वेद वस्तु उपय प्राप्त पदार्थ एक ही है प्राप्त किए जाने वाले साधन ज्ञान के लिए जो साधन भिन्न भिन्न होने पर भी ज्ञान तो एक ही होगा अंत प्रदा जाके ज्ञान सबके लिए एक ही होगा उपेय जो ज्ञान रूप ब्रह्म एक ही है उपे में भेद नहीं थी यही बताना है पुरेणा असंगतम स्वामिनम पूरा उपचय अपचय उपचयाभ्याम उपचय उपचय राहित देखो ये, ये हमारा जो स्वरूप ऐसा है जैसे राजा महल में बैठा हुआ है तो महल में आग लग जाने से राजा जलेगा नहीं उसके कोई टूट जाने पर राजा की हड्डी नहीं टूटती है ठीक है इसी प्रकार ये पूर्व के उपचय अपचय शरीर के वृद्धि और ह्रास कभी ये बढ़ जाता है कभी घट जाता है इसके द्वारा हमारे स्वरूप में न उपचय है न अपचय है वृद्धि ह्रास नहीं होता ये कहना चाहते हैं पूरेड़ा असंगतम ये असंगत है शरीर के साथ एकता नहीं अलग है संघात के भीतर नहीं है हम अलग है इसलिए स्वामिना असंगत जो स्वामी है उसका असंगतम स्वामिना पूर्व पूरा उपचाय अवचय ध्यान पूर्व के जो उपचाय अवचय है इन दोनों सार के माध्यम से उपचाय अवचय राहित स्वामी ऐसे स्वामी है सत्ता प्रतिमत्व स्वातंत्र स्वतंत्र शब्द दिया था ये जो पूर्व जो होगा जैसे राजमहल महल से भिन्न कोई स्वतंत्र राजा के लिए होता है राजा स्वतंत्र होता इसी प्रकार ये पूर्व यह शरीर रूपी पूर्वी ये शरीर से भिन्न जो आप हैं आप स्वतंत्र का स्वतंत्र मानी क्या है उसकी सत्ता के बिना भी जिसकी सत्ता रहे उसको स्वतंत्र बोलेंगे जिसकी सत्ता के बिना जिसकी सत्ता ना हो परतंत्र है देखो आपके बिना शरीर की सत्ता नहीं है और शरीर के बिना आपकी सत्ता है यही दिखाना चाहते हैं तत्सत्ता प्रति मंत्र सत्ता प्रतिवक्तों स्वतंत्र देखो वित्ती स्वतंत्र है घट परतंत्र है क्यों घट के बिना भी मिट्टी रह सकती है क्यों वित्ती के बिना घट नहीं रह सकता ठीक इसी प्रकार शरीर के बिना आप तो रह सकते हैं किंतु तो आपके बिना शरीर नहीं रह सकता, सत्ता मंत्र का सत्ता भी स्वातंत्र अपनी सत्ता उसकी रह जाती है कहा देखा है सुश्रुद्धि में देखा है प्रतिदिन आप देखते हैं सुशुद्धि में शरीर होता है क्या और आप है? उसकी सत्ता के बिना आपकी सत्ता है क्यों तो आपके सत्ता के बिना शरीर की सत्ता नहीं होगी अभी आप ना हो तो ये शरीर रहेगा मिट्टी स्वतंत्र है घट परतंत्र है वही समझना आप मिट्टी के सत्ता के बिना घट की सत्ता नहीं है और घट के सत्ता के बिना मिट्टी की सत्ता है इसलिए मिट्टी स्वतंत्र है घट और मिट्टी में देखते हैं तो वैसे शरीर और आप आपस में देखेंगे आप स्वतंत्र हैं ये परतंत्र है क्यों आप अविद्यारूपी मदिरा पान करने के कारण से आप परतंत्र होकर चल रहे हैं स्वतंत्र होते हुए परतंत्र होकर के जा रहे हैं कितने आप कहा चल रहे हैं आप सोचिए है जरा आप महाराज होकर करके दूसरे के दास बन के चल रहे हैं। तो थोड़ा समझ के चलिए आप ये कहना है समय हो गया है यह कहते हैं फिर करो यश्वस् शांति शांति